जब ऐसे आचार्य के द्वारा आपके मुख से श्रवण करने के पश्चात गतिर अत्र क्यों ऐसा है स्थिति क्योंकि अनिया ही अतर्क क्योंकि आत्मा अतर्क है अत्यंत सूक्ष्म है और द्वैत बुद्धि को लेकर तरकारी के तरस को समझने योग्य नहीं है अनुप्रमाणा गति सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्भिग् है अनुप्रमाण अनियान अनिया करके फिर अनुप्रमाणात्मिक अनियान भी कह दिया और अनुप्रमाण अणुअुतर अणुतम आप अनुभव कर सकते हैं चीजों को ए, ऐसा है प्रमाण जिसमें नहीं उसे कहते हैं अनुप्रमाण सूक्ष्म प्रमाण वालों से भी ऐसा सूक्ष्म में आते हैं इसलिए यहाँ पर अनुप्रमाणा दनियान कहा की व्याख्या अगले मंत्र भी स्वयं करेंगे नैशातरापने इत्यादि इत्यादि भाषकर क्या कहते हैं नहीं नरे मनुष्य नरतोक्ति से ज्ञापन हो रहा है नारी नहीं हो सकती ते कहते है नरतोक्त्या ना प्रवचने नारी प्रसंग इत्यादय लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है जब गारी बोल सकती है मैत्री बोल सकती है सुगला बोल सकती है कई ऐसे वो तो कई ऐसी स्त्री आती हैं, चुड़ाला बोलती हैं और भी लोग हैं। तो यहाँ फिर ये यह कैसे कहते हैं नरक से नारी को अधिकार नहीं अब आजकल ये बहुत बड़ा विवादास्पद विषय बन गया है क्योंकि वो नारी गुरु हो सकती की नहीं हो सकती प्रश्न तो रहा है कि नारी गुरु हो सकती है या नहीं है। बहुत बड़ा विवेचन का विषय है ये क्योंकि बहुत सारी औरतें गुरु बन घूम रही है फॉर्म के लाखों चेड़े बन के घूमरे माँ अमृतानंदी मई माँ और जान मूर्ति गुरु माँ ऐसे पचास मैसे रहा है उमा भारती है कुछ नेतागिरी भी कर रहे हो गुरु भी है दोनों ही काम कर रहे हैं तो यहाँ संशय होता है कि भाई इन्होंने यहाँ कह दिया नरत तो अत्यान प्रवचन प्रसंगित्यम इन वास्तवे करके देखते हैं गुरु तत्व के विचार करते हैं तो यह बात बनती नहीं है तब इसलिए यहां सामंजस्य कैसे बिठाओगे वेदांत पर प्रवचन करना अलग चीज है वेदांत का बोध कराना अलग चीज है और गुरु बनना अलग चीज है दोनों बहुत फर्क है श्रोत्रियम ब्रह्मशम गुरु बेवाधिगछित होना अलग है और क्यों गुरु बनना अलग है यार क्यों क्योंकि गुरु तत्व क्या है आप गाते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात साहब परम और परम ब्रह्म आपने कह दिया जब परम ब्रह्म है, न पुरुष है न स्त्री है वैसे ऐसे शब्द को भी एक निकलेंगे ब्रह्मन शब्द ही जिसका ब्रह्म विद्या हम ब्रह्मास्वी बोलते हो वो तो न सकेंगे शब्द भी शब्द भी न पुन न पुरुष न स्त्री और खुद आपका क्या है नी इत्यादि मंत्र भी है ही नहीं, नहीं और कहा गया तो वही माता है वही पिता है वही सब कुछ आप बताओ ना पुरुष स्त्री सब कुछ वही हो गया और पुरुष स्त्री नहीं भी है वो पुरुष स्त्री भी वही है वो और एक प्रजा आधार पर वही आत्मा वही ब्रह्म पुरुष स्त्री आदि भेदेना केवल परिदृश्यमान है वास्ते है कुछ नहीं अच्छा वह तत्व का स्वरूप विचार करके देखते हैं न पुरुषत्व है ना नरत्व ना नारी दोनों इसे गुरु वह है जो नर नारी भाव से ऊपर उठ गया जो नर नारी भाव से ऊपर उठता है नगर और शिव हम शिव हम उस है वही वास्तविक गुरु है ऊपर उठ गया जो वही वास्तविक गुरु है वह गुरु तत्व वूप वह स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है इसे नारी भी गुरु हो सकती है नारी शरीर उपाधिक जो चैतन्य है यही तारस चेतन स्व उपादिष्ट अविद्या को विनाश करते सुवरूपता चेतन मात्र में अवस्थित होकर अहम में अनुभव कर रही है तो तारस नारूप शरीर उपाजिस्त होते हुए भी वह गुरु होने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो भेद में निष्ठा रखते हुए अपने नारीत्व का अभिमान रख करके कहती है कि मैं नारी होदे भी गुरु हूँ उपाधि में जिसका अभिमान है वह गुरु ही नहीं है उनके लिए अनिषेध कर रहे नर न प्रवचन नारी प्रसंगणा ना ना, किसने के लिए कारण है प्राकृत बुद्धि वाला नर के लिए प्राकृत बुद्धि वाला नारी भी प्रवचन योग्य नहीं है जैसे प्राकृत बुद्धि वाला नर भी नहीं बात है उपदेश नहीं करा सकता जैसे उसी समान प्रसंग को देखते हुए उसी हिसाब लगाओगे तो कोई दोष नहीं दिखता है मनुष्य प्रोक्तो आवरण मैंने आवरे, आवरे प्रोक्त क्या क्या आवरण मन मतलब प्राकृत बुद्धि वाले के द्वारा प्रोक्ता मन उक्त एश आत्मा इस आत्मा को यदि वह गाता है तो मृसी जिस आत्मा को तुमने मेरे से पूछा है उस आत्मा को यदि ऐसे प्राकृत वाला किसी नर के द्वारा कहा गया हो तो नहीं सुष्ट और विज्ञा तुम शक्य हो नहीं सुविज्ञा तुम शक्य हो समय प्रकार सुबह जान भी नहीं सकते निष्ठा होना और उसका अनुभूति और दूर की उसको समझ ही नहीं सकते क्यों नहीं हो सकता यह उदा अस्थि नास्ती कर्ता करता शुद्ध शुद्ध इत्यादि अधिकता चिंतित क्योंकि वादियों के द्वारा बहुत प्रकार से विचार किया जा रहा है कोई कहता है वो है कोई कहता है नहीं है कोई कहता है वो करता है कोई कहता है वो अकर्ता है तो मान रहे हैं और साह के कहते नहीं उसे भोक्तृत्व है कर्तृत्व तो नहीं और कोई कहता है वह शुद्ध पुरुष है कोई कहते नहीं नहीं और कृष्ण शुक्लों का मिश्रित त्मा योगी योगा, योग वाले मानते हैं इस मानते हैं इत्यादि अनेक वाद विचि मारा, इत्यादि अनेक प्रकार से वादियों के द्वारा ये आत्मा विचारणीय हो जाने के कारण से उस जाल में फंस करके व्यक्ति जो स्वयं ही निष्ठा नहीं स्वयं अनुभूत रही है वो ऐसा जो प्राकृत बुद्धि वाला जी कहेगा इस संचाल में फस जाएगा ना वो भी कमात्मा गति हमारे साथ प्रत्यक्ष है श्रवण तो थे वो भी गुरमुख से और बार बार यही कहते सब कुछ ठीक है जो श्रुति कह रही है आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझने की चेष्टा भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है लेकिन ये नहीं समझ में आता की अनाजिकाल में जब कभी पता नहीं इस आत्मा के ऊपर माया एक ढक्कन लगा दी और हमको अज्ञान में डुबो दिया है और वो माया तुम्हारे ज्ञान की तरफ नष्ट हो जाएगी लेकिन दोबारा माया गड़बड़ नहीं करेगी इसमें क्या प्रमाण है <laughs> <laughs> <laughs> क्या करो जितना भी समझाओ कहता है जैसे दृष्टांत उसके पास है वो कहता है मान लीजिए आप क्या दृष्टांत आप देते हो अनंत वर्षों से भी अंधकार जहाँ हो उस गुफा के अंदर लाइट चलाने के बाद उतरे वर्ष जरूरत नहीं पड़ता अंधकार दूर होने दिन ठीक है लेकिन वो बत्ती बुझ गई तो दोबारा अंधकार आएगा कि नहीं आएगा आ जाता है ठीक उसी प्रकार दोबारा माया भी आ सकती है दोबरा माया आ जाएगी तो दोबारा वही जाल बिछाएगी तुम फे ही तो क्या फायदा हुआ वेदांत का जितना भी समझाओ उसके अकल में ये बात नहीं आती है ये माया नाम की वास्तविक कोई वस्तु ही नहीं है तुझे आने आएगी ये आई आए थी चली जाएगी ये बात ही कहा जा रही है? है ये सब अज्ञान जन है स्वरूप में न अंधकार था न उसको आपने दूर किया बार बार हम उनको बताते थे भाई अभ्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचत है इस बात को तुम समझने की कोशिश करो चिंतन करो विचार करो स्वरूप में अनुभव करो लेकिन नहीं वो शरीर आदि में इतना वो अभिमान है ना, वो जो उसके अंदर शरीर आदि के प्रति जो आसक्ति है वह उस अध्यारोप को समझ नहीं रहे हैं लेगा तो अपवाद कैसे करें। करेगा तो अध्यारोप को समझना पड़ेगा अपवाद तभी ना होगा और अध्यारोप ही में नहीं आ रहा क्यों इसमें सत्यत्व तो आरोप मानोगे कैसे इसको आरोप मानोगे कैसे क्योंकि आपने इसको सत्य मान लिया है ना जब तक इसकी सत्यत्व को थोड़ी देर के लिए बगल में रख लो जेब में और बुद्धि के अंदर आरोप को समझने की चेष्टा करो तभी विवेकशाल बुद्धि इसके अपवाद करके स्वरूप की ओर आपको पहुँचा सकती है लेकिन शरीर और इंद्रियों के अंदर जब तीसरे तो आचार्य शंकर उपदेश शास्त्र में ही कर दे जिसको शरीर से वैराग्य नहीं अपने इंद्रियों से वैराग्य वह नहीं है ऐसे आदमी को शास्त्र उपदेश करना ही व्यर्थ है दुनिया से विरक्त तीनों लोगों से विरक्त थे शरीर में विरक्त नहीं है तो उसको उपदेश देना बेकार है ध्यान वाले शब्दावली बहुत सुंदर है बताऊंगा जाऊंगा कि कल तो साफ कहते है इस बात क्यों कह रहे हैं इस बात को क्योंकि यहां आरोप कहा हुआ है स्वास्थ्य स्वरूप तो में ना नाप्त तो स्वरूप में आरोप होता उस आरोपित जगत को दूर कर लेते तो काम बन जाता लेकिन स्वास्थ्य स्वरूप तो में जो आरोपित तो वस्तु का जब तक तो तो इनकार नहीं करोगे तब तो बाह्य वस्तुओं को इनकार करने से क्या ना वो? तो इसलिए का कहना है यहाँ पर देखो कि ऐसा व्यक्ति बहुजा चिंतित मानो क्यों वादवी इस प्रकार चिंतन होता है कथम पुनर्सुविज्ञा इसे वो सुविज्ञ कैसे होगा तब कि देखो अनन्या प्रोक्त है इसकी तीन व्याख्या करेंगे अनन्य प्रोक्त गतिरत्न नाश्ति भाष्य अथवा अथवा कहकर तीन व्याख्या अलग अलग पहली व्याख्या अनन्या न अपृथक आचार्य शी आचार्य प्रमुख अभेदर्शी आचार स्वयं अभूत है जो इसलिए ऑपरेशन पुरुष को जानने के लिए आचार्य से जानो वे कैसा आचार्य जो तो श्रोत्र ब्रह्म एकाग एक आग और श्रोतृत्व का ही वो है तले बच्चा जन्म से ब्राह्मण संस्कार से द्विजय ज्ञान से श्रोतृत्व जो त्रिवी त्रिवी श्रोत्र वही श्रोतृ होता है तरह हो ब्रह्म में निष्ठा भी हो अर्थात्मान भूत स्थित हो ससुर में निष्ठ है, है ऐसे के मुख से सुनना हो इसको कहते आचार्य प्रतिपाद्य ब्रह्मत्म भूत आचार्य के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म को आत्मुत तो से अनुभव किया हुआ व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादी क्या है ब्रह्म उसको आत्म हो देना आत्म होते मैंने अनुभव कर लिया ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रोक्ता आत्मनिक गतिर अनेक अस्थि ना लक्षण चिंता ही एवं गति अत्र सुनापनी नास्ती ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो श्रवण करोगे तो इस आत्मा के मामले में जो बहुदा गति थी क्या अस्थि नास्ती करता करता भोक्ता भोक्ता इत्यादि इत्यादि एक जो चिंता रूपी गति विरोधी विचार रूपा जो गति आत्मा में नहीं रहेगा अनेक दस्तना लक्षण चिंता गति ही अत्र आत्मी ना विद्यते क्यों सर्व इधर सर्विकल प्रत्युस्त आत्मन क्योंकि आत्मा का स्वरूप यह है सकल प्रकार के विकल्पों की गति वहां अस्त को प्राप्त हो जाता है एक पक्ष यह हो गया अथवा से दूसरा पक्ष उठाएंगे अनन्या प्रोक्टे गतिरथ नास्ती इसका एक अर्थ कर चुके हैं ब्रह्मस्वरूप को अभेद रूप से आत्मभाव से जानता हुआ आचार्य पहला पक्ष का प्रतिपाद्य ब्रह्म को आत्मभूत एनो जान करके जो अनुभव करके जो कहने वाला आचार्य ऐसे से कहे जाने पर चिंता रूपा गतिरथ पक्ष हो गया अब दूसरा का जा वह मैं हूं ये जानना पहले अब मैं वह हूं ये जानते आत्मस्वत है अन्य स्विन्न आत्मनी स्वात्थभूत अन्य स्विन्न जो अभिन्न आत्मा ब्रह्म स्वरूप अभिन्न स्वात्मा ही अब कह स्वात्मा ही अभिन्न स्वरूपूत जो अपना अभिन्न रूप वाला द्वय रूप वाला जो आत्मा उस आत्मा में स्थित रहकर उपदेश करने वाले आचार्य से जब प्रोक्त अन्य प्रोक्त ये दूसरा पक्ष स्वहम ब्रह्मास्मि, एक पक्ष अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा पक्ष पहले वाला स अहम ब्रह्मास्मि, स्वम ब्रह्मास्मि। दूसरा अहमेगा ब्रह्म अस् दूसरा पक्ष दोनों तत्को त्वम के साथ अभिन्न करता हुआ अनुभव करना पहला पक्ष है और दूसरा आत्मा है वही ब्रह्म है करके जानना तत्को त्व के साथ नहीं कर रहा है त्व कोई तदरूपे न ग्रहण कर देता है हैं ना ये फर्क है गतिरत्र अन्य अवगत नास्थी गति रत्र नास्ते अन्यावगति मैंने द्वैतात्मक भेदात्मक ज्ञान की गति तक, तक नहीं गति कर दिया अन्य अवगति अन्य जो ज्ञान मैंने द्वैतात्मक जो ज्ञान भेद नष्ट जो ज्ञान वह नहीं नास्ति क्यों गेय सैन्य से क्योंकि अन्य कोई ज्ञ नाम का चीज ही नहीं है सैन्य से अभाव दूसरा वस्तु ही नहीं है तो उस तरह विषय का ज्ञान रूपान्य ज्ञान वैध ज्ञान कैसे होगा वो भी नहीं होगा ज्ञान से पराकाष्ठा क्योंकि ज्ञान का यह क्या है पराकाष्ठा है यद आत्मिक्ञान जो आत्मिकत्व ज्ञान है वो जो आत्मिकत्व ज्ञान है वही इन सकल ज्ञान जो चल रहे हैं वृत्ति ज्ञान अनेक प्रकार वृत्ति ज्ञान बनाते हो ना शुरू में तो घटबड़ा कर वृत्ति बिना चाहे हो रहा है वो तो है ही है फिर उससे हट करके आप जब भजन कर लगते हो तो राम आकार कृष्णाकर उठलाकार अनेक आकार भगवान भ्र, भ्र, के स्वरूपों को अपने मन में लाते हो ठीक और मनोराचारी में स्वप्न में भी आप अनेक प्रकार की वृत्तियों को बना लेते हैं तो ज्ञानों के जो है अनेक प्रकार का ज्ञान वृत्तियों के माध्यम से आप नित्य निरंतर निर्माण करते रहते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से आप चलते चलते कहते सर्वस्मिन आत्मास्थी कहोगे ठीक है ना फिर सर्वमेव आत्मास्थी कहोगे फिर उससे ऊपर उठोगे सर्वस्विन हमेव आत्मास्थी उससे भी ऊपर उठोगे यद सर्वम तद ब्रह्म इधर से वृत्तियाँ ज्ञान बनते जा रहा बनते जा रहा बनते जा रहा है उत्कृष्ट की ओर उत्कृष्ट की ओर जाते जाते जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी वो यही होगी एक ब्रह्म व्रम अस्मि। ये जो है आत्मकत्व ज्ञान है वही सकल ज्ञानों की पराकाष्ठा है ये समझो अतः तो अवगत अवगंतव्य अभाव इसलिए उससे भिन्न कोई अवगंतव्य नहीं अतवा लगत अवशिषे और उसके बाद इसलिए कोई विशिष्ट बा बात्यंतर या गत्यंतर गवगंतव्य का भाव होने से गत्यंतर का भी अभाव हो जाता है संसार अथवा नास्त अथवास्त बने संसार की गति नहीं है द्वैत ज्ञान क्या है वास्तव में संसार ही है और कुछ नहीं इसलिए द्वैतात्मक या भेदात्मक ज्ञान नहीं है कहो अथवा संसार गति ही नहीं है कहो बात ही बनती है क्यों अनन्न आत्मनी प्रोक्त यदि अनन्या आत्मनी ऐसे दो पद दिख रहा है जिन टिप्पण ने इस पर संकित कर दिया की वास्तव में एक पदे अन्यामनी करना अनन्यात्मनी अनन्यात्मी प्रोक्ते नानिक जब अनयात्मा के बारे में कथन कर दिया अद्वि तो अभेद शुद्ध ब्रह्म के बारे में जब कथन कर दिया गया और उस कथन को श्रवण करने के बाद में सम्य प्रकार से निष्ठा लाभ पूर्वक ज्ञान हो जाए अनुभूति हो जाए उस व्यक्ति के लिए नंत्रिक विज्ञान फल से मोक्ष जो विज्ञान का जो फल है मोक्ष वह उससे अलग है ही नहीं आंतरिक नहीं है उन्हें भिन्न रूप नहीं है जो ज्ञान की पराकाष्ठा है जो संसार गति का अभाव स्वरूप है जो विज्ञान का फल फलस्वरूप मोक्ष है वो अनन्या आत्मा में उससे भिन्न कुछ नहीं है अनन्यात्म स्वरूप ही विज्ञान का फल रूपा मोक्ष है इसे नान्तरिक विज्ञान व्यापकता विज्ञान फल से क्या विज्ञान का व्यापक विज्ञान का फल है विज्ञान से भिन्न वो नहीं है अथवा आप तीसरा पक्ष लाते हैं ग्रोच्च मान जो ब्रह्म आगे कहे जाने वाले जो ब्रह्म क्योंकि अभी तो केवल उस ब्रह्म विद्या की स्तुति अधिकारी की स्तुति है अन्य निंदा पूर्वक किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो विद्या है अत्य है यह तरक्का प्राप्त करने योग्य नहीं है जिसका विस्तार और अगले मंत्र में करने जा रहे हैं इसे कहते आगे कहे जाने वाली जो विद्या ब्रह्म विद्या प्रोच जो ब्रह्मा उसको आत्मभूते न आचार्य ब्रह्मत्म भूत आचार्य प्रतिपाद्य ब्रह्म भी खातम प्रतिपाद्य ब्रह्मभूत अब यहाँ प्रोच्यमान ब्रह्मत्म भूत दो क्या फर्ग है, है? प्रतिपाद्य का मतलब भी आगे कहे जाने वाले प्रोच्यमान भी आगे कहे जाने वाले अंतर क्या है दोनों में यहाँ पर और वहाँ पर में ये अंतर है पहले में देख लीजिए, लीजिये अनन्या अनन्या न अपृत आचार्य प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूति न पहले पहले क्या था अपृतक दर्शी था वो अप्रोक्षानुभूति हुआ आचार्य था दूसरे भी अप्रोक्षानुभूति वाला ही आचार्य आगे कहे जाने वाले आत्मा ब्रह्म को आत्म रूप से जानते हुए आचार्य के द्वार आत्मनी अगति अनुच्छेद में इसे अंतर कर देंगे अन्य प्रोक्ते अवग्रचन कर दिया अगति ही ऐसे मूल में पाठ मान लेंगे मूल में ही मंत्र में अवग्रचन मान लेंगे बीच में और परिच्छेद क्या करूंगा अगति पहले द्वार में क्या था गति और अब अगति पाठ से परिचेद कर देंगे इसलिए आत्मनी अगति अनिज्ञान अत्र नास्ती ऐसे आचार्य के द्वारा कहे जाने पर शिष्य को उस आत्मा में गति नहीं होगी ऐसा नहीं अगतिर नास्ती मैंने गदर सब निश्चित रूप से वह शिष्य में जान लेगा हम ब्रह्मा उसको भी तत्काल अनुभव होएगा इसमें कोई सुनिय नहीं है आत्मीय अवत्य मैने अवबोधो अपरिज्ञान अत्र नास्ति अत्र ना अतः पहले कर दिया आत्मनि आत्मरीव अवगति ने का मतलब नए क्या होता है अवधारण होता है अवदृढ़ता पूर्वक अवधारण करने के लिए होता है कहने का सलाव एव अवगति तद विषय श्रोतो सद विषय का अवगति श्रोता को भवत्यवा क्या अवगति होगी हम अस्मि अहम वह ब्रह्म ती अमी आचार्य से वैसे आचार्य को अवगति हो गया था उसी प्रकार से शिष्य को भी उस आचार्य के मुख्य सुनने से अवगति हो जाएगी एवं स्वीया आत्मा आगम व्यक्ति कहने का मतलब आगम को मान कर आगमानुसारेण अनुभव करके आगम को ही अपना भिन्न रूपण ग्रहण किया हुआ जो आचारी उस आचारी के द्वारा ही स्वीकीय होता है कार्तिक तर्क प्रधान यह जो है स्व कपोर कपित कल्पित अर्थों को ग्रहण करके चलने वाला व्यक्ति से सुनने पर लाभ नहीं होगा आगमवता आचार्य क्या कह रहे हैं आगमवता आगम, आगम प्रमाण को ही स्वरूप रूपेण धारण करने वाला जो आचार्य उसी के द्वारा अनन्यातया प्रोप्त उसी के द्वारा अनन्या रूप जब कह दिया जाएगा तब तो शिष्य को निश्चित रूप से अवगति होती है एवं इतना था जो ऐसा नहीं है अनियान अनुप्रमाण सम्पद्य थे आत्मा अनुप्रमाण अनियान सम्पद्य थे आत्मा अजय नहीं है कि तर्क के द्वारा उसको पकड़ने की चेष्टा करोगे एक कहेगा ये अनु है अनुप्रमाण वाला अब दूसरा कहे नहीं नहीं प्रमाण नहीं, नहीं, वो अनियान प्रमाण वाला है इसी लफड़े में फल जाओ निर्णय ही नहीं कर सकेंगे स्थिति हो जाएगा अनियान अनुप्रमाण आज अभी संपर्य आत्मा इसलिए आतर्क्यम आतर्क्या क्या अतर्क्यम कह दिया आत्मा तो पुलिंग है इसलिए अतर्क उसको बना लेना लिंग व्यक्तास वित्तीय गौण से कर लेना अतर्क स्व बुद्धिया केवल तर्क कहने का मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा परिकल्पनाओं के आधार पर केवल शुष्क तर्कों के द्वारा वो आत्मा को जन्म नहीं सकते तर्क माने अनुपरिमाण के नित स्थापित आत्म कोई व्यक्ति मान लो अपने तर्क के माध्यम से यह निश्चित कर दिया आत्मा अनुपरिमाण वाला है दूसरा कहेगा तथो अनुतरम अन्यूहती दूसरा कहते नहीं जी मध्यम परिमाण का है वो अणु नहीं वो अणुतर है तीसरा कहता है मध्यम परिमाण से भी नीचे आया अणु कहा एक ने एक तो हो गया अस्तू शरीर को आत्मा मानने वाला काट कर का अनु तो उसको काट करके एक ने कहा अणु है उसको भी काट के दूसरे ने कहा अणुत्तर और सूक्ष्म में है वो तीसरा कहता है तत्व अणुतम तीसरे ने कहा नहीं नहीं वो अनिय है अनियान अनुतम काम सुन है ना दोनों ही के अर्थ होता है इति नहीं कुछ पच इस प्रकार से अनुमान आदि जाल के द्वारा स्थापित यह कुतर्क के माध्यम से उसकी निष्ठा कुतर्क का कोई निष्ठा नहीं अंत ही कहीं भी नहीं उपलब्ध हो सकता अतः आत्मा के स्वरूप को कोई निर्णय ही नहीं कर पाएगा यदि वह तर्क के दौरान करना चाहेगा अत अन्य प्रोक्त आत्मनी उत्पन्ना व्यायम आदो प्रतिपाद्या ही ये जो आत्मशीनी बुद्धि है स्वरूप अद्वैत स्वरूपात्म का जो मती ये जो मति है कि तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता कुछ गिर अतः अनन्य प्रोक्ते आत्मी इस प्रकार के आचार्य के द्वारा अभेद रूपेण अस्तित्व पर अभेद का ही स्वरूप का ही कथन जब किया जाता है साधना के विषय में तो उससे उत्पन्न उत्पन्न उत्पत्ति माना उत्पत्तु मर्रावा अभी तो कहा नहीं है आगे कहेंगे नचिके जागो इधर उत्पत्माना ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं या उत्पत्त्यार उत्पत्ति के योग्य तारस ब्रह्म अद्वैत स्वरूप आकार वृत्ति के होने योग्य है या यम आगम प्रतिपाद्य आप कौन सी यह जो आगमों के आधार पर प्रतिपाद्य होता तर्क के आधार पर नहीं आगम के आधार पर प्रतिपाद्य होता जो आप मति मति आत्मवशयी मती वहार्केण मतिरापने प्रोक्ता अनन्ये अन्यन सुज्ञा प्रेष्ठ याप सत्य धृतिर्वतासीद्रिंग न भूया न चिकेत कि देखो ऐसा मति ही तर्क न आपने मति ही तर्क न आपने सुज्ञान क्योंकि जो है वह तर्क के द्वारा प्राप्त होने योग्य हो नहीं है क्योंकि इस यथार्थ बोध के लिए आगम के अनाभिज्ञ जो व्यक्ति पुरुष है जो आगम को मान के नहीं चलता तर्क के आधार पर चलने वाला अन्य प्रोक्ता सती उसके साथ होगा तो तार्किक से भिन्न क्योंकि शास्त्र से एक ज्ञाता जो आचार्य है वो कहता है तो या सत्य को धारण करने में सक्षम ऐसा बतासी बताओ बताओ एक अनुकंपा करते हुए उसके ऊपर रचकता के ऊपर असी तम तू सत्य राम तुम आपा जो तुमने अनन्य आचार्योन पर प्राप्त कर रहे हो ऐसा तेरे जैसा शिष्य मेरे को बारंबार मिले ये कह रहे पाद्रिंग नष्टा भूयान न अस्तु तुम्हारे जैसे प्रस्ता शिष्य प्राप्त हुए ये नचिकेता संबोधन देखो भाष मेषा तर्कणा तर्कण बने स्व्यूह मात्रा अपने बुद्धि के द्वारा परिकल्पना करने के मात्र से अपने या न अपने कर न प्रापणीया न प्रापणीय वह प्राप्त करने योग्य नहीं है वर्ण विकृति छांस है इसलिए प्रापणिया कर दिया आपने ना वहां पर नापने आपने तो बनेगा नहीं अपनिया होनी चाहिए तो वो वर्ण व्यत्यास छादस है इसलिए उसको स्पष्ट भाषा कार उन्हें आपने और कर दिया प्रापणीया नापने तव्या आ, आपने या कर तो आप बना तब तो बन जाएगा तबियत करोगे तो बनेगा तो आपने आप ऐसा बना दीजिए उसको आपने एक व्याख्या न हाथव्या करता अर्थात वह त्याग योगी नहीं है ग्रहण करने योग्य नहीं बन सकता न हाथ हाथव्या न हाथ का मतलब क्या चिप्पण कार कराच कंड धी धना बाधनाय अद्याम्छत क्षेत्र चिंता मणिहस्त लिछे खंडन खंडकार की पंक्ति दे रहे टिप्पण कारधनाय घना बाधनाय जो धी घन है निरंतर वृत्ति जाल जो चल रहा है इसको आबाधन इसको बाधन करने के लिए अस्त प्रज्ञा प्रयत्त इस आत्म विशेष जो प्रज्ञा है उसको जो है प्रदान किया जा रहा है उसको चिंतामणि हस्तलब क्षेत्र हाथ में प्राप्त चिंतामणि को फेंकने के समान मूर्खता नहीं करनी चाहिए अलब्ध यदि इच्छता लाभ में यदि आप लाभ इच्छा करते हो तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लाभ करा दी जाए फिर उसको फेंक दें, दे उचित है क्या ऐसा चीज न्या को ही अनागमज्ञान के तार कौन है अनागमज्ञ है और आगमज्ञ नहीं है आगम को पूर्णतया स्वतंत्र स्वगत प्रमाण करके स्वीकार नहीं करता स्वबुद्धि परिकल्पित यह किंचित देख स्व बुद्धि से परिकल्पित यह किंचित कथन कर सकता है परिचिन यह मन परिच्छन यह बुद्धि परिचिन्न अहंकार उपाधि उग्र होने के कारण से उपाधि स्वरूप होने के कारण से जरा माया का कार्य होने के कारण से अपने आप में सीमित शक्ति सामर्थ्य वाला है जो तो शक्ति सामर्थ्य से सम्पन्न इन चीजों के द्वारा उस असीम को हम कभी ग्रहण कर नहीं सकते सीमित तो साधन से असीम को कैसे ग्रहण करेंगे हम असंभव है ना इसलिए कहते हैं यह इनकी देव कथी जो कहेगा वह अभी सीमित ही का कथन कर सकता है असीम का वह कथन कर नहीं सकता के आधार पर कथन करेंगे वो असीम का ही कथन कभी भी वो नहीं कर पाएगा वो कथन कर सकता है अतः यह यायम आगम प्रसूता मती इसलिए यह जो आगम से उत्पन्न होने वाली मति है वो अन्य नगम अभिज्ञ आचार्य नार्किात प्रोक्ता सती अन्य ने आगम अभिज्ञ आचार्य ने तार्कि तार्किक की अपेक्षा से जो दूसरा है तार्किक की अपेक्षा से जो दूसरा कौन जो आगम्ञ जो अनागमज्ञ नहीं आगम का अज्ञानी अध्या, नहीं किंतु आगम का याता जो तार्किक से भिन्न ऐसा व्यर्थ ले सकते हैं इसे जिसे तार्किात पंचमी कर दिया तार्किकात अन्य नहीं व मैंने आगम अभिज्ञ आचार्य नहीं सुज्ञान भगवती हे प्रेष्ठ ये प्रियतम सुध्या सम्यक ज्ञान नहीं है समझना सम्यक लाभ सम्यक तत्व तो निष्ठा तत्व तो निष्ठा होने के बाद स्वरूप में निष्ठा और यथा का गुण होकर व्यक्ति जो है अपना जो आचार में निष्ठा पहले लाता है पहले आचार में निष्ठा होनी चाहिए जब तो आचार में निष्ठा होगी तो स्वतः आपको तत्व निष्ठा बने जब तत्व निष्ठा बनेगी अपने आप आपकी जो स्वरूप निष्ठा हो जाता है ये क्रम पहले आचरणा होनी चाहिए शुद्ध आचरण यथा श्रुति स्मृति अनुसार है नमन यम आदि का जो आचरण है जब कथन किया गया सत्य आदि इनको संयुक्त प्रकार से आचरण में लाना चाहिए एक ध्वत राष्ट्र को देख रहे थे ना उसने सारा चीज आचरण में लाया जब आचरण निष्ठा हुई तो तत्व निष्ठा बन गई तत्व निष्ठा धारणा प्रकार से होने लगती है भगवत भक्ति होने लगती है तो होने लगता है। जब तत्व निष्ठा होती है तो अपने आत्मिध्यासन होकर के समाधि अर्थास्वरूप निष्ठा संपादन हो जाएगा इन इस क्रम को जो ना निग्रहण करेगा उसका आचार निष्ठा नहीं है तो तत्व तो प्रसंग तो का ही नहीं बनता अवसर ही नहीं है उन चीजों के लिए तो लेकिन तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वह सुज्ञाना क्या किया सम्यक लाभ आयत सम्यप नर्क अगम्य मतित तर्क अगम्य मतिक कौन सी है तब तो कहते हैं या मतिम तुम मतिन मतवर प्रदान इन आप प्राप्तवान असी जो मती मुझ मेरे द्वारा प्रदत्त वर के द्वारा तुमने प्राप्त कर लिया है क्यों क्योंकि तुम कैसे हो सत्य अविथित विषया सत्या मैने अविथत्व विषया ध्रीय विथत विषय में तुम्हारा धृती नहीं है अविथत विषय में तुम्हारी ध्रति है विथत मने मिथ्याव विषय मिथ्याव विषय कौन है जो पहले बता दिया पुत्र पौत्र आदि आदिशो कहा था उन सारे अविधत विषयों में तुम्हारी ध्रति नहीं थी लेकिन तुम्हारी ध्रति किसने थी सत्य वो था अविथत विषय में अर्थात पुस्तक नहीं है वो, वो एक ही है सत्य जो अविधत विषय कितने हैं एक उसी में तुम्हारी ध्रति थी सत्यम सत्य धृती बतासी बतासी अनुकंपयन बत की व्याख्या अनुकम्पयन बत अनुकम्पा अमर कोष निचे दिया है आमर खेदा अनुकंपा संतोष विस्मया मंत्रण बतुकंपा संतोष विस्मय आमंत्रण इतने अर्थों में बत होता है यहाँ पर जो है अनुकंपा अर्थ प्रयोग किया है इसलिए व्याख्या कर दिया भाषाकार ने अनुकंपयन आह मृत्यु किसने कहा मृत्यु ने कहा किसके प्रति नचिकित सम्यमाण विज्ञान है क्यूँकी वक्षमान जो हमारा विज्ञान है विज्ञान उसकी स्तुति सत्य धुत रेव हम अधिको दी चरदा क्या स्तुति है यहाँ पर तुम्हारा जैसा जो सत्य तुति है वही ब्रह्म विज्ञान का अधिकारी है दूसरा नहीं हो सकता यह बात ने प्राकृत यदि शिष्य गण्य विद्यास्त शिष्य गुणोक् गण है ना उसको गुण बना लो शिष्य गुणोक् विद्यास्त टिप्पण में अशुद्धि है शिष्य के गुण का कथन क्या सत्यधृति क्या है शिष्य का गुण है उस गुण की उपति के द्वारा जो अंतिम टिप्पण अंतिम पंक्ति है इस पुण्य में गण पुण छप गया है वो गुण बना लो ठीक है तो चलिए चलो जिन क्या ठीक नहीं हो बनाओ गुणोक्तिया मैंने तुम्हारे सदृशो न मैने अस्मभ्यम वृद्धि भूयात भवि अन्य पुत्र शिष्य तुम्हारे जैसे ही अन्य भी और भी हमें पुत्र अथवा शिष्य प्राप्त हो कैसा पुत्र है शिष्य तुम्हारे सदृश पृष्ठ शिष्य हमें प्राप्त हो गए जैसा तुम वैसा में पुनरअपि तुष्ट आहा पुनरअि आहा अनुकंपा तोषात्मिका ये जो अनुकंपा है खेलात्मक नहीं है संतोषात्मक तो अनुकंपा है इधे तुम्हारे जैसे मिले खेलात्मक तो अनुकम्पा होती तेरे ये थोड़ी हो तो तुम्हारे समय तुम्हारे से नहीं मिले बोलना चाहिए है? जब किसी पुत्र से दुखी हो तो थोड़ी जगह तेरे जैसे और पुत्र मिले संतोष यहाँ इसलिए पुनरअपी तुष्ट सन आ संतोष पूर्णी का अनुकंपा थी बतक के द्वारा संकेत उसी को और स्पष्ट करते हुए यहाँ पर उसे संतोष को प्रकट कर रहा है और कहता है मेरे से भी तुम महान है मेरे से भी तुम महान हो इस बालक अवस्था में तो असमझदारी की अवस्था होती है अविवेक का अवस्था होती है इस अवस्था में भी तुम्हारे अंदर सत्य धृती है और मैं वेदों को पढ़ा लिखा होकर समझदार अवस्था में रह कर बहुत भारी भूल किया था जिसके वजह से मेरे को ये आज यम पद में फंसा पड़ा इसलिए तुम धन्य हो तुम मेरे से आ आगे हो तुम जानते हो ये विकट धरती हमेशा स्वर्गारी को इस पद को फंसा देगा ये सत्य मुक्ति देने वाला नहीं है इसलिए अपनी वो कहानी बता रहा है और अपनी कहानी के द्वारा शिष्य की महानता को प्रकट कर रहा है कहता है जानाम्य गंश्येवरी नही ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत् मैयाचिकेतो अग्नि ब्रह्म प्राप्तवास्त्य निज या मेपातेमर अजरा अमरा देवा अजर अमरत्शट देव भाव को मनुष्य की दृष्टि से नित्य पहले बोला सब मेरे को प्राप्त होते रहते हैं अपना अपना प्राप्त में कहा था ना ये सब बार बार मेरे को प्राप्त होते भी आप सब अनित्य हैं और मैं नित्य नित्य तात्पर्य प्रेम नहीं पद गत्व को लेकर गए जैसा अपेक्ष नित्यता है मेरा पेक्ष नित्यता नहीं जाना मी हम शेवद रिधि अनितम से जाना हम मैं जानता था ये अनित्य निधि है कते नि निधि को अनित्य ये मैं जानता था हम अनित शेवधरित जाना और मैं ये भी जानता था नहीं द्रव्य ही तत् ध्रुवम प्राप्त है स्मार जिसलिए कि मैं ये भी जानता था अनित्य द्रव्यों के द्वारा व को आत्म तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते तथा फिर भी हमने मूर्खता कर दी क्या करी जम नचिकेत स्थितो अग्नि नचिकेता अग्नि को जिसका नाम आज हमने नचकेताग्नि कर दिया था उसी अग्नि को मैंने पहले पिछले, कल्प में पिछले जन्म में अनुष्ठान कैसे किया था अनित्य द्रव्य ही चित अनित द्रव्यो के द्वारा मैंने चयन कर दिया नतीजा क्या निकला नित्यम प्राप्तवानी ये जो अजरत अमरता ऐसे विशिष्ट देव हाबा पद याम्य पद रूपी ये जैसापेक्ष नेतृा वाला पद है इसको मैंने प्राप्त किया है